देवी भागवत सातवा स्कंध राजा हरिश्चंद्र पर विश्वामित्र का इस प्रकार विश्वामित्र को तप करने से रोककर राजा हरिश्चंद्र घर चले गए हरिश्चंद्र की इस क्रिया से मुनि के मन में क्रोध छा गया वे अपने स्थान को चले गए और बदला लेने की बात सोचने लगे तरह तरह से सोचने के पश्चात उन्होंने एक भयंकर दानव को राजा हरिश्चंद्र के पास जाने की आज्ञा दी मुनि के प्रयास से उस समय वह दानव सुवर के रूप में परिणित हो गया था उसके शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी वह महाकाल जैसा जान पड़ता था वह भयंकर शब्द करता हुआ राजा हरिश्चंद्र के उपवन में पहुंच गया रक्षकों को भयभीत करना मानो उनका स्वभाव बन गया था उसने उपवन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया तब हाथ में शस्त्र लेकर उस उपवन की रखवाली करने वाले सभी रक्षक वहां से भाग चले मालियों ने अत्यंत डर हा हा की आवाज के साथ चिल्लाना आरंभ कर दिया काल की तुलना करने वाला वसुर से मारे जाने पर भी पूर्वक रक्षकों से को पीड़ित करने में लगा रहा तब तो उन रखवालों के भय की सीमा नहीं रही वे राजा हरिश्चंद्र के शरण में गए भय से अधीर होकर कांपते हुए उन्होंने कहा हमें बचाइए बचाइये तब डर से अत्यंत घबराए हुए उन उपस्थित रक्षकों को देखकर राजा ने पूछा रक्षकों तुम्हें किसने किससे क्या भय है शीघ्र बताओ रक्षकों मैं देवताओं और राक्षसों से नहीं डरता कितने तुम्हें भय पहुंचाया है मेरे सामने सब कहो उस भाग्यहीन शत्रु को अभी एक ही बाढ़ से मैं मार डालता हूं मालियों ने कहा राजन देवता दानव यक्ष अथवा किन्नर इनमें से वह कोई नहीं है विशाल शरीर वाला कोई एक सुअर उपवन में आभुसा है इस सुवर ने अपने दांतों से पुष्पों के समस्त वृक्षों को रौंद डाला है उपवन में बैठते ही उसने सब तोड़ताड़ कर चौपट कर दिया है महाराज हमारे बाण लाठी और पत्थर से चोट पहुंचाने पर भी वह निर्भीकता पूर्वक हमें मारने के लिए टूट पड़ा जी कहते हैं राजन महाराज मालियों का हरिश्चंद्रचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठे, उसी घोड़े घोड़े, पर चढ़कर वे उपवन की ओर चल पड़े। रथ और पैदल चलने वाले सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना साथ लेकर वे छठ उस श्रेष्ठ उपवन में पहुंच गए वहां उन्होंने विशाल शरीर वाले एक भयंकर सुअर को गुर्राते हुए देखा उसने उपवन को चौपट कर दिया था यह देख वे तदनंतर उन्होंने धनुष पर पर चढ़ाकर उसे खींचा और उस उस पापी सुअर सुअर को को मारने के लिए उस पर छोड़ दिया। क्रोध से व्याकुल उन धनुर्धर नरेश देखकर वह अत्यंत भयजनक शब्द करता हुआ तुरंत सामने दौड़ा आया उस विकृत मुख वाले बराह पर दृष्टि पड़ते ही राजा उसे मारने के लिए बाणों का प्रयोग करने लगे उस समय उनके बाणों को फल करके बलपूर्वक बड़ी के के साथ सुअर से निकल भागा। उसने राजा की की। की बिल्कुल परवाह अब हरिश्चंद्र क्रोध सीमा नहीं रही। भागते हुए उस को देखकर उन्होंने धनुष पर जत्नपूर्वक तीक्ष्ण बांध चढ़ाए और खींच कर उस पर छोड़ने लगे कभी वह दिखाई पड़ता और कभी झट ओझल हो जाता था और कभी अनेक प्रकार के शब्द करते हुए राजा के पास पहुंच जाता महाराज हरिश्चंद्र क्रोधवश उस स्वर के पीछे पड़ गए वे वायु की तुलना करने वाले शीघ्र घोड़े पर चढ़े और हाथ में धनुष लेकर उन्होंने उनका पीछा करना आरंभ किया एक वन से दूसरे वन तक तो सेना साथ दे सकी फिर वह पीछे रह गई और राजा उस भागते हुए स्वर का पीछा करने में लगे रहे ठीक मध्यान्ह में राजा हरिश्चंद्र एक निर्जन वन में जा पहुंचे भूख प्यास से उनका चित्त घबरा रहा था वे थक भी गए थे स्वर आँखों से ओझल हो चुका था अतः वे चिंता से अधीर हो हो गए उस बीहड़ वन में कौन रास्ता किधर जाता है यह जानने में भी वे समर्थ असमर्थ हो गए उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई वे सोचने लगे अब क्या करें किधर जाएं? इस बिहड़ निर्जन वन में कौन मेरी सहायता करेगा तथा मार्ग भूल जाने से मैं जा भी कहाँ सकता हूँ